मैं प्रतिष्ठित है हाँ आ, वो तो कम ही होते हैं ना विद्वान होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं और असली विद्वान वो होते हैं जिसको बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करता है कि हाँ ये सही विद्वान है करे वो होता है असली विद्वान हाँ केवल प्रवचन देने से कोई विद्वान नहीं कहलाता प्रवचन देने वाले तो एक से एक कलाकार बैठे हजारों की लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं वो विद्वान थोड़ी उनका आचरण तो भ्रष्ट है झूठ बोलते हैं सुबह से रात तक देते हैं जनता को जानबूझ के धोखा देते हैं जानबूझ के झूठ बोलते हैं वो कोई विद्वान थोड़ी अच्छा नहीं बनना इससे तो कम पढ़ना अच्छा विद्वान बनने से तो कम पढ़ना अच्छा कि हम चार पुस्तक पढ़ेंगे चौबीस नहीं पढ़ेंगे पर अपना व्यवहार ठीक रखेंगे ये व्यवहार वानु यही तो सिखाती है ये पुस्तक यही सिखाती है अनुच्छेद जब मनुष्य धार्मिक होता है तब उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं विश्वास भी करेंगे उसका सम्मान भी करेंगे उसके दुश्मन भी उसका सम्मान करेंगे धार्मिक होने का जब अधर्मी होता है तब उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते बोलो किताब पढ़कर के और भ्रष्ट आदमी क्या लाभ हुआ आचरण ठीक नहीं उसका विश्वास उसके पड़ोसी भी नहीं करते उसके मित्र भी नहीं करते विद्या वाला भी मनुष्य हाँ क्या लिखा है लोभी मनुष्य लिखा है ना वाला भी ऐसा शब्द ऐसा शब्द पाठ होना चाहिए यहाँ लिखा थोड़ी विद्या व लोभी मनुष्य <laughs> ये लोभी नहीं है इसको थोड़ी विद्या वाला भी मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता फल अच्छे व्यवहार का धार्मिकता का ईमानदारी नहीं बिगड़ता नहीं छोड़ पाते कि उनके पूर्व जन्मों के संस्कार अच्छे नहीं एक कारण दूसरा कारण वर्तमान जन्म में बचपन में माता पिता ने उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी कारण वो मेहनती नहीं है पुरुषार्थी नहीं है आलसी लोग हैं कामचोर है वो परिश्रम से लड़ने में मेहनत नहीं करते ये तीन कारण है इसलिए किताब पढ़ के भी वो भ्रष्ट ही रहते हैं विश्वास हट जाता वो हो तो होता ही है उसमें वो वो असली विद्वान क्या कर सकते हैं दोष इन लोगों का नकली विद्वानों का जो भ्रष्टाचार वाले हैं और जाके ऊंची ऊंची बात करते हैं प्रवचन में और वो अपने दुर्व्यवहार से जनता को दूषित करते हैं पड़ता है जनता के ऊपर और जनता बिचारी क्या करे जनता फिर सबको एक जैसा समझती है कि ये वो आया था विद्वान वो भी झूठ बोलता था और पैसे मांगता था और खूब लूट करता था ये दूसरा है ये भी ऐसा ही होगा वो तो फिर विश्वास तो टूटता ही आचरण वाला क्या करे वो यही कर सकता है कि भाई देखो उसका आपने परीक्षण किया मेरा भी कर लो फिर जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना और क्या कर सकता है वो इसी हाँ पहले तो उसको अपनी विद्या की उन्नति करनी चाहिए अपने ज्ञान को शुद्ध शुद्धना चाहिए परोपकार में बाद में जाना चाहिए पहले अपना उपकार कर लो पहले अपना भला कर लो फिर दूसरे का करो तो पहले विद्या पढ़ो तपस्या करो आचरण उत्तम बनाओ यम नियम का पालन राग्य उत्पन्न करो ऊंचा स्तर बनाओ राग द्वेष से ऊपर उठो लोभ लालच क्रोध लोह मोह ईर्ष्या द्वेष, अभिमान से ऊपर उठो दोषों से बचो इन दोषों को जीतो और अच्छे अपने अंदर धारण करो पहले तो ये करना चाहिए अब जब अच्छी योग्यता बन जाए विद्या भी अच्छी हो गई वैराग्य भी अच्छा हो गया अब परोपकार में उतरना चाहिए अब परोपकार करते हुए भी अपनी वो विद्या अध्ययन स्वाध्याय वो नहीं छोड़ना वो साथ रखना है और ईश्वर उपासना वो भी साथ रखनी है वो भी नहीं छोड़नी तो तीन चीजों पर परोपकार भी चलता रहे और उपासना भी ये तीनों काम साथ लेकर चलना है इसका संतुलन बना के जो चलेगा उसका परोपकार भी हो जाएगा और मोक्ष भी हो जाएगा दोनों हो जाएंगे बस प्रारंभिक स्तर पर हो सकता है जब अच्छी ऊंची योग्यता नहीं बनी तब सकता है जब अच्छी तैयारी हो जाए फिर तो अपना काम करो सेवा करो फिर उससे एक डॉक्टर होता है एम बी बी एस करने जाता है पाँच साल हॉस्टल में रहता है और पार्टियाँ और शादियाँ और इन कामों में नहीं जाता वो अपनी पढ़ाई में लगा रहता है पाँच साल वो ट्रेनिंग लेता है और काम छोड़ देता है फिर जो अच्छा ट्रेंड हो जाता है उसकी अच्छी अब अभ्यास योग्यता बन जाती है और डिग्री भी मिल जाती है सरकार से तो अब योग्यता बन गई अब वो आएगा नगर में और अपना क्लिनिक खोलेगा और रोगियों की सेवा शुरू कर देगा अपनी योग्यता बनाओ फिर जाके सेवा शुरू करो अब वो डॉक्टरी पढ़े ही नहीं उसको आती ही नहीं चिकित्सा करनी और दवाखाना खोल के बैठ जाए तो मारेगा मरीजों को तो ये अनाड़ी पंडित लोग आज दुनिया को मार रहे हैं ये डॉक्टर तो बने नहीं और कहते आओ आओ हम तुम्हारा इलाज करेंगे ऐसे अनाडियों का इलाज ऐसा ही होगा फिर मारेंगे जनता को तो इसलिए पहले एकांत में तैयारी करो योग्यवास है यहाँ विद्या पढ़ो सहन शक्ति बढ़ाओ तपस्या करो अपने दोष वैराग्य उत्पन्न करो फिर जब अच्छा योग्यता हो जाए वैरागी हो जाए फिर निकलो दिन के बाद दो महीना प्रचार, प्रचार दो कर लिया फिर कितना मौन तो से हाँ कोई बात नहीं हाँ। आपको ऐसा लगता है क्योंकि अभी आपकी वो योग्यता बनी नहीं है जब वो योग्यता बन जाएगी तब आपका विचार बदल जाएगा अभी तो आपको लगता है कि मौन रखना चाहिए तो अभी तो ठीक बात है रखना ही चाहिए इसीलिए इस समय चाहिए लंबे समय तक इन बातों पर गहरा चिंतन मनन चाहिए और वो मौन से होता है आपका अभ्यास इसीलिए रहना करवा रखा है कि लंबे समय तक यहाँ रहो जब फिर निकलो प्रचार में और प्रचार में भी आकर आपको ऐसा लगे कि मेरी योग्यता अभी कम है मुझे और थोड़ा मौन करना चाहिए पहलवान है मजबूत है वो लगातार दौड़ सकता है तीन चार किलोमीटर तक दूसरा कमजोर है वो लगातार नहीं दौड़ सकता वो एक किलोमीटर दौड़ता है फिर आराम करता है दस मिनट फिर वो एक किलोमीटर चलता है फिर आराम करता है वो तो अपनी अपनी क्षमता की बात है हर एक के लिए एक जैसा नियम नहीं हो सकता तो विद्या वाला व्यक्ति भी उसका कोई काम नहीं बिगड़ता जो उसका विश्वास और सम्मान उसके मित्र भी नहीं करते तो ये आचरण का विद्या कम पढ़ो लिखा ना थोड़ी विद्या वाला भी तो विद्या भले ही कम हो पर आचरण ठीक होना चाहिए वो व्यक्ति कब से अंत में देखिए बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पचपन खुद वही अंत में दोबारा दोहराया जो मनुष्य विद्या कम भी जानता हो परंतु पूर्वोक्त दुष्ट व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक होके खाने पीने बोलने उठने पर सत्य से युक्त यथा योग्य करता है वह कहीं कभी दुख को नहीं प्राप्त होता और जो संपूर्ण विद्या पढ़ के अब दूसरा पक्ष जो संपूर्ण विद्या पढ़ के पूर्व व्यवहारों को छोड़ के दुष्ट कर्मों को करता है वो लोग और दुष्ट व्यवहार करते हैं छलकपट करते हैं न्याय न्याय सब मनुष्यों को उचित है कि आप अपने लड़के लड़की इष्ट मित्र अड़ोसी बातों का सार ये है कि विद्या भले ही कम पढ़ो व्यवहार ठीक होना चाहिए सत्य से न्याय से सच्चाई से व्यवह वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता वो दुनिया में किसी से नहीं डरता झूठ बोलता है तो झूठ बोलता है उसको चपरासी से भी डर लगता है कब मेरी पोल खोल देगा आदमी तो गलती करता है तब उसको डर लगता है कि मेरी पोल खुल जाएगी मेरी पिटाई लगता है तब वो भागता है सामने नहीं आता भगवान वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ते अच्छे आदमी की तो बात क्या क्या भगवान में कोई दोष है जब उसको दुनिया नहीं छोड़ती तो अच्छे आदमी को कौन छोड़ेगा पीछे तो सबके लगेंगे अच्छे और बुरे के भी पर देखना ये है कि हम अच्छे बने के बुरे बने क्या बने पीछे तो लगेंगे ही लोग आप कुछ भी अच्छे बनो तो भी गालियां पड़ेंगी खराब बनो तो भी गालियां पड़ेंगी अब आपको निर्णय करना है कि अच्छे बनकर गाली खाएं या खराब बनकर गाली, बन गाली खाएं कौन सी गाली खाना ठीक है बोलो जी आलोक जी बस वही ठीक है वही बनो दोनों से मार खाएगा दुनिया से भी मार खाएगा और ईश्वर से भी जो गलत होकर के गालियां खाएगा वो दोनों की मार खाएगा ईश्वर से भी मार खाएगा उसने गलती की है और दुनिया की मार भी खाएगा वो भी कहेगी तूने गलती की है और जो अच्छा आदमी होगा ईमानदार होगा वो दुनिया की मार तो खाएगा क्योंकि दुनिया अन्यायकारी वो न्याय करती नहीं दुनिया की मार तो खाएगा लेकिन जब तक जीवन है तब तक थोड़ी तो पड़ेगी तो मार तो खानी पड़ेगी एक ही रास्ता है मोक्ष में जाओ मारनी पड़ती है मारते यहां पर तो पढ़ती है सांख्य में आपने पढ़ी लिया है अग विराग योर योग श्रेष्ठि ये सूत्र सांख्य में सांख्य अब अभी आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हाँ अभी आएगा दूसरे तीसरे अध्याय में आएगा अग योर योग सृष्टि संसार उसका नाम है जहां राग तो है तो संसार तो यहां आए हैं तो मार तो खानी पड़ेगी यहाँ न्याय थोड़ी मिलता है न्याय सिर्फ मोक्ष में मिलता है यहां नहीं मिलता किसी को भी नहीं मिलता ईश्वर को भी नहीं मिलता हमको तो क्या मिलेगा न्याय ईश्वर में कोई दोष है क्या ईश्वर कभी गलती करता है क्या ईश्वर किसी पर अत्याचार करता है फिर भी सबसे ज्यादा सबसे ज़्यादा गाली ईश्वर खाता है इतनी कोई भी नहीं खाता और रोज खाता एक भी दिन खाली ले नहीं जाता भगवान को नहीं छोड़ते उसमें एक भी दोष नहीं है दुनिया उसको नहीं छोड़ती तो हमको तो कौन छोड़ेगा बहुत झूठे आरोप लगते हम पर भी लगेंगे इससे बचने का तो एक ही रास्ता है मोक्ष में जाओ फिर कोई तंग नहीं करेगा मई से छोड़ते नहीं हैं यहाँ तो पीछे लगे रहते हैं फट आप फट भागो यहां से मोक्ष में और कोई चारा नहीं तो ऐसे ही आपको भी समझना है जब मुझे समझ में आया ऐसा आपको भी समझ में आना चाहिए जब तक जन्म लेंगे मार पड़ेगी दुनिया की इससे बचने का बचने का छूटने का एक ही रास्ता है जन्म लेना बंद करो मोक्ष में नहीं तंग कर सकता आगे ना पढ़े चलेगा पर वो थोड़ी सी पढ़े और आगे पढ़े ही नहीं तो मोक्ष तक की विद्या पूरी नहीं आई तो गड़बड़ है। तो आधे रास्ते में अटक जाएगा तो में नहीं।, नहीं जितना मोक्ष के लिए पढ़ना आवश्यक है जन्म में तो नहीं होगा पर जितनी विद्या लिखा चार वेद पढ़ने मोक्ष के लिए ऐसा कहीं नहीं लिखा वेद का ज्ञान इतना होना चाहिए कि मोक्ष संबंधी जो बातें हैं वो समझ में आनी चाहिए चारों वेदों में तो डॉक्टरी भी है इंजीनियरिंग भी है पायलट बनना भी है रेल का विमान का इंजन बनाना भी है तो सारे थोड़ी सीखना हमको मौका नहीं सीखना हमको इतना सीखना है कि व्यवहार करना आ जाए प्राणियों से व्यवहार करना सीख लो पशु पक्षियों से मनुष्यों से और ईश्वर से इतना व्यवहार सीख लो इतनी विद्या ज़रूरी है उतनी सीख ली तो मोक्ष हो जाएगा दिमाग में बैठता नहीं हाँ वो उतने से बैठता नहीं दिमाग में कुछ और भी पढ़ना पड़ता है कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा और फिर उसको पढ़ पढ़ के चिंतन मनन करना पड़ेगा पढ़ना कुछ नहीं है पढ़ने में क्या देर लगती है अभी मैं लेसन पढ़ा देता हूँ तीन शब्द का लेसन है झूठ मत बोलो पढ़ा कि नहीं अब इसको पालन करने में चालीस साल लगेंगे तो पढ़ने में क्या देर लगती है दो सेकेंड में तीन सेकेंड में पाठ पढ़ लेता आदमी उसको आचरण में उतारने में तपस्या करनी पड़ती है चालीस साल लगेंगे जोर लगाओ फिर देखो तब वो उतरेगा जीवन में तो किताब में तो लिख दिया स्वामी दयानंद जी ने पर वो उतरता तो नहीं ना उसको उतारने के लिए समय चाहिए तपस्या चाहिए मेहनत चाहिए बुद्धि चाहिए ये सारी चीजें चाहिए इतना लगाओगे तो फिर बात बनेगी फिर उसका परिणाम भी आएगा जी जी जी जो नहीं हैं, अगर इस जैसा व्यवहार बनाने के लिए आपको दर्शन भी पड़ना पड़ेगा जब तक दर्शन नहीं पढ़ेंगे उपनिषद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ये व्यवहार जीवन में उतर नहीं सकते वो मजबूती नहीं आएगी आपके व्यवहार में जब तक आप दर्शन नहीं पढ़ेंगे जब तक आप वेद का कुछ अंश नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके व्यवहार में ये बात उतरेगी ही नहीं आपको 20 जगह संशय रहेगा बीस जगह पर पचास जगह पर संशय पैदा होगा कि ये लिखते हैं कि व्या, व्या, व्यापार में झूठ बोलना पागलपन है मूर्खता है मुकदमे में झूठ बोलना महामूर्खता है शायद पढ़ लिया होगा ये तो ये पाठ तो आ गया ना ये महामूर्खता की बात है जो लोग ये समझते हैं कि व्यापार और मुकदमे में झूठ बोलना आवश्यक है उतरेगी आपके कहा उतरती लोगों के गले साहब व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है उसके बिना व्यापार चल ही नहीं सकता मुकदमे में तो झूठ बोलना ही पड़ता है उसके ये जो कचरा भरा है दिमाग में ये कैसे निकलेगा यहाँ तो लिख दिया कि ये पागलपन की बात मूर्खता की बात दिमाग से हटाने के लिए हमको दर्शन पढ़ना पड़ेगा और दर्शन पढ़ के भी उस पर सैकड़ों बार चिंतन करना पड़ेगा यदि चिंतन नहीं करोगे चाहे आप चारों वेद पढ़ डालो तब भी वो रावण जैसे ही बने रहेंगे क्या रावण अनपढ़ आदमी था कितना विद्वान था तो उसने मनन नहीं किया उसने चिंतन दिया नहीं उस बात को ईमानदारी से अपने अंदर उतारा नहीं तो मुख्य बात तो है अपने अंदर उतारने की जब तक अंदर नहीं उतारेंगे तब तक कोई लाभ नहीं है आप एक किताब पढ़ो या चालीस किताब पढ़ो कोई लाभ नहीं अब आप दो चार किताब पढ़ लो और उसको उतार लो जीवन में तीस साल लगें पचास साल लगें जितने भी लगें बस फिर बेड़ा पार है चार किताब पढ़ लो बहुत हो गई चालीस किताब पढ़ने की जरूरत नहीं वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जो आध्यात्मिक विद्या है आध्यात्मिक विद्या दर्शनों में है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी पूरी बता रखी लोग कहते हैं जी आपने बहुत सारा दर्शन पढ़ लिया पढ़ा भी लिया फिर आपका और आगे भी कोई स्वाध्याय चलता है मैंने कहा नहीं चलता है कहते <laughs> आप मैंने कहा यही पकड़ लो वही बहुत है मैं इसी को बार बार रगड़ता रहता हूँ बार बार दोहराता रहता हूँ यही पढ़ता रहता हूँ यही पढ़ाता रहता हूँ इसी को जीवन में उतारता हूँ यही बहुत है इतना तो उतरता नहीं और फिर और आगे दौड़ पीछे छोड़ आगे दौड़ पीछे छोड़ क्या मतलब जो अब तक पढ़ा है, उसको तो जीवन में उतारो इतना ही बहुत है इसी से मोक्ष हो जाएगा खूब विद्या भर रखी इन छह दर्शनों में सत्यारह का भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ और ये दर्शन और उपनिषद मनुस्मृति और थोड़ा बहुत वेद के आठ दस अध्याय पढ़ लो बहुत हो गया इतने में मोक्ष हो जाएगा हम नहीं जो किताब पढ़ करके भ्रष्टाचार करते हैं और भाषण मारते हैं ऊंचे नीचे उससे कोई लाभ नहीं है वो तो रवण भी ऐसा ही था दुर्योधन भी ऐसा ही था कंस भी ऐसा ही था और शिशुपाल भी ऐसा ही था बताओ उनका क्या हाल हुआ अगर हम भी चार किताब पढ़ के भाषण मारना सीख गए और दुनिया को ऐसे ही धोखा देते रहे तो हमारा भी वही हाल होगा जो उन लोगों का हुआ लोगों ने अपना गणित भी बदल दिया पांच अट्ठे चालीस छोड़ दिया तेतीस बोलने लग गए अभी भी, भी पांच ही बोलते हैं तो तेतीस तो नहीं बदला ना नहीं बदला ना तो कानून पहले भी वही था आज भी वही है अगर लोग गलती कर रहे हैं तो क्या हम भी उनकी नकल करेंगे जो लोगों का परिणाम है वही हमारा भी होगा आज लोग बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं अधिक तो क्या हम भी उनकी नकल करें तो बात खत्म होगी फिर हम क्यों उनके पीछे ही पर चलना दुनिया कहीं भी जाए वो सारी खड्डे में जाएगी तो हम भी खड्डे में गिरेंगे क्या हमको भगवान ने बुद्धि दी है अपनी बुद्धि से काम लो मूर्खों की नकदुष्टों की नकल नहीं करनी वो जो उल्टी सीधे काम करते हैं उसका दंड भोगेंगे हम क्यों भोगे परमात्मा भी नहीं बचा सकता आप क्या बचा लोगे इसीलिए तो कह रहा हूं संसार में जन्म लेना ही मुसीबत की जड़ है आप किस किस को बचा लोगे आप अपने आप को बचा लो वही बहुत है आज तो व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा पा रहा दूसरे को क्या बचाएगा वो स्वयं झूठ बोलता है स्वयं चालाकी करता है स्वयं धोखा दे रहा है दुनिया को और मंच पे खड़ा होकर भाषण देता है देखो साहब देश में भ्रष्टाचार बहुत है भाई तुम पहले अपना तो ठीक कर लो फिर तुम भाषण देना कि देश में भ्रष्टाचार बहुत है दूसरे को बचाने की बात पीछे करो पहले अपने आप को तो बचा लो तो आज तो यही बड़ी समस्या है कि हम खुद ठीक ठाक रहें खुद अच्छा आचरण करें खुद ईमानदार बने यही बहुत बड़ी बात है तो पहले अपना आचरण ठीक कर लो उसमें ताकत लगाओ जब अपना अच्छा हो जाए फिर दूसरे को बोलो तब तो कुछ लाभ है तब कोई बोलने का अर्थ भी है कोई उसका प्रभाव भी पड़ेगा नहीं तो खाम धोखा दे रहे दुनिया को और ईश्वर तो छोड़ेगा नहीं ठीक है दुनिया नहीं समझती कम समझती है आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं क्या ईश्वर को भी धोखा दे सकते हैं फिर वो तो ईश्वर को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और ये नहीं पता कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं जो ये समझता है कि मैं दुनिया को धोखा दे रहा हूं वास्तव में वो अपने आप को धोखा दे रहा है वो ये नहीं समझ रहा है कि ईश्वर मुझे पकड़ेगा ये दुनिया तो नहीं पकड़ पाएगी पर ईश्वर थोड़ी छोड़ देगा ये नहीं समझ रहा वो तो वो बेचारा खुद धोखे में इसलिए अच्छा बनना ही ठीक है अच्छा बनने में हम भी धोखे में नहीं रहेंगे दुनिया को धोखा नहीं देंगे और ईश्वर हमको अच्छा फल दे। इसलिए अच्छा भी और आखिरी भी पढ़ना दोनों पढ़ के बता दिए मैंने दोनों जगह लिखा है कि विद्या भले ही कम पढ़ो पर आचरण ठीक होना चाहिए वो व्यक्ति हमारा उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति उसको लक्ष्य बना करके फिर हमको चलना है अब इस पर कल तक के लिए सोचने का आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ कल तक के लिए सोचो कि अगर मोक्ष प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है तो ब्रह्मचर्य जीवन से हम वहां जल्दी पहुंचेंगे या गृहस्थ में से होकर के जल्दी पहुंचेंगे कुछ चिंतन का विषय मैंने दे दिया कल शाम तक चिंतन करो इस पर कल